परम पिता परमात्मा का स्मरण प्रणोध्वनी प्रेमी सज्जनों आज के वेद स्वाध्याय में यजुर्वेद का मंत्र है 25वें अध्याय का इक्कीसवां मंत्र महर्षि दयानंद ने इसे द्वितीय प्रकाश में 27वें क्रम पर दिया है मंत्र में परमात्मा से प्रार्थना की गई है आर्य ये प्रार्थना कर रहा है कि मेरा जीवन मेरी ये आयु देवों के लिए हितकर ऐसी बन जाए और उसके लिए क्या उपाय हैं वो भी मंत्र में संकेतित किए गए ईश्वर ये चाहता है कि मनुष्य इस प्रकार की आयु को प्राप्त करें और इस उपाय से प्राप्त करें मंत्र का प्रारंभिक अंश है भद्रम करणे भी श्रीणुयाम देवा देवताओं को संबोधित किया जा रहा है परमात्मा को भी संबोधित इस मंत्र में हम कर सकते हैं दो दृष्टियों से मंत्र की व्याख्या की जा सकती है जब हम विद्वानों को संबोधित करेंगे और कहेंगे भत्रम करने भी श्रेणुयामा हम कानों से भत्र कल्याणकारी सुने जो हमारे लिए हितकर है ऐसा ही हम कानों से सुने क्योंकि ये प्रार्थना देवताओं से की जा रही है देवताओं को संबोधित किया जा रहा है देवता लोग भद्र ही बोलते हैं कल्याणकारक ही बोलते हैं तो इसके साथ जुड़ी हुई बात आ जाएगी कि हम देवों के वचनों को सुने देवों के देवों के कल्याणकारी वचनों को हम सुने विद्वानों के कल्याणकारी वचनों को हम सुने विद्वान चूंकि जानवान होता है सब बातें समझता है उपदेश देता है शिक्षण देता है उनका उनके उपदेशों का ग्रहण हम अपने श्रोत्र से करें अच्छी प्रकार से उनको देखें सुने आगे कहा भद्रम पश्चिमा अक्षभीर यजत्रा यहां यजत्र शब्द है जो यजन करने वाले हैं जो यजन करते हैं ऐसे लोग और यजन का अर्थ जो संगम करता है ऐसा वेद वेदभाष्य में महर्षि ने किया यजधातु के तीनों अर्थ होते हैं देव पूजा ंगतीकरण और तान यहां पर संगतीकरण वाला अर्थ प्रमुखता से लिया गया है जो यजन करता है संगति करते हैं सतपुरुषों की संगति करते हैं समाज में परस्पर सामंजस्य करते हैं ऐसे जो व्यक्ति हैं उनको हम आंखों से देखें अक्षभीर और भत्रम पश्चिम कल्याणकारी ही देखें जो यजत्र लोग होते हैं यज, यजन करते हैं ऐसे व्यक्ति भद्र ही करते हैं उनके कर्म संगतिकारक होते हैं वो कल्याणकारी होते हैं उन्हें हम देखें देवताओं में ज्ञान की प्रधानता होती है और उनका लाभ उनके उनकी कल्याणकारी वाणी का लाभ हम श्रोत्र से ज्यादा उठाएं वहां हम देखने की अधिक अपेक्षा ना रखें ये क्या क्या करते हैं उसकी तरफ अधिक ध्यान ना दें उनको सुने अच्छी तरह वहां सुनना मुख्य है और जो यजत्र है जो संगतिकारक हैं समाज में व्यवस्था करते हैं कर्मठ हैं उनको सुनने की अपेक्षा अधिक ना करें उनको देखने की अपेक्षा रखें उनके कल्याण को उनके अच्छे कार्यों को हम देखें अधिक यदि समाज के कर्मठ कार्यकर्ताओं को यजनकर्ताओं को हम सुनने की इच्छा अधिक करेंगे हो सकता है वो अधिक अच्छा ना बोल पाए सामान्य बोल पाए उनका तो हमें नेत्रों से ज्ञान प्राप्त करना है देखकर के प्राप्त करना है इसलिए दो अलग अलग यहां पर संबोधन दिए कि देवों को हम अच्छी प्रकार से सुने उनके भद्र को सुने और जो कर्मठ हैं यजनशील हैं उनके कर्मों को भद्र कर्मों को आंखों से देखें हमारी कई बार दृष्टि ऐसी होती है कि विद्वानों से हम ये अपेक्षा रखते हैं कि ये कर क्या रहे हैं करने के दो क्षेत्र होते हैं एक है व्यक्तिगत जीवन आचरण और एक है सामाजिक दृष्टि से करना अब यदि कोई विद्वान समाज में अंधविश्वास हटाने की बात कह रहा है उपदेश कर रहा है लेकिन अंधविश्वास हटाने का प्रयत्न नहीं कर रहा है तो उसका दोष नहीं माना जाएगा उसका काम उपदेश देना है वो देव है विद्वान है उसका काम ऐसे व्यक्तियों को तैयार करना है जो जाकर के अंधविश्वास दूर करेंगे जैसे स्वामी विरजयानंद जी थे वो बैठ के पढ़ाते ही थे प्रज्ञाचक्षु थे इसलिए ज्यादा आ जा नहीं सकते थे लेकिन फिर भी कुछ कर सकते थे लेकिन उनसे हम ये अपेक्षा नहीं रख सकते तो विद्वानों से ठीक ठीक जानने की हमें अपेक्षा रखनी चाहिए और वो श्रवण इंद्रिय से होता है सुन करके होता है इसी तरह जो कर्मठ व्यक्ति होते हैं यजनशील होते हैं उनसे हम उनके व्यवहार को आचरण को देख करके उनसे हम सुनने की अपेक्षा करने लगते हैं उनसे कुछ ज्ञान प्राप्त करने की अपेक्षा रखने लगते हैं उनके कर्म से संबंधित सुनना समझना ठीक है लेकिन गंभीर शास्त्रीय बातों को सिद्धांतों को समझने की अपेक्षा हम उनसे करने लगते हैं कि जो इतना कर्मठ है इतना यजनशील है तो उसकी तो ज्ञान की स्थिति बहुत अच्छी होगी और ये जो कहेगा वो बिल्कुल ठीक कहेगा ये अपेक्षा भी गलत हो सकती है यद्यपि जो कर्मठ है वो ज्ञानवान भी है बिना ज्ञान के कर्म नहीं कर सकते पर ज्ञान की जो उत्कृष्टता जो उत्कर्ष विद्वान में देव में हो सकती है वो कर्मठ में जजनशील में नहीं हो सकती वो अपनी बात को उस ढंग से अभिव्यक्त नहीं कर सकता है इसलिए दो अलग अलग क्षेत्र हैं, और हमें संतुलन रखते हुए दोनों से पूरा पूरा लाभ उठाना है एक को सुनकर के और एक को नेत्रों से देख करके और इस मंत्र को जब हम परमात्मा पर रख लेंगे तो परमात्मा के दो काव्य हैं एक काव्य है वेद जो कि श्रव्य काव्य है और उसमें कल्याण ही भरा हुआ है कल्याण कर वचन भरे हुए हैं हम वेदों को सुने कानों से वो कल्याणकारक है वो परमात्मा के वचनों को हम सुने और परमात्मा का एक दृश्य काव्य भी है जिसमें परमात्मा यजत्र के रूप में काम करता है यजनीय और यजन करता यज्ञकर्ता के रूप में क्रियाशील है सब जगह संगति उसने लगाई है परस्पर सामंजस्य किया है उसको हम देखें हमें दोनों काव्य परमात्मा के जानने समझने हैं श्रव्य काव्य को हम सुने वेदों को हम सुने समझें और परमात्मा के द्वारा रचित संसार की व्यवस्था को आंखों से देखें और उससे भी ज्ञान प्राप्त करें और जब ये दोनों चीजें होती हैं तब अगली बात घटित होती है केवल वेद को पढ़ते रहे बात नहीं बनेगी और केवल सृष्टि को देखते रहे तो भी पूरी बात नहीं बनेगी इसी तरह जब हम मनुष्य परक अर्थ लेते हैं केवल देवताओं को ही सुनते रहे ज्ञान प्राप्त करते रहे तो भी जीवन सफल नहीं है और केवल यजनशील व्यक्तियों को देखते रहे उनके कर्मों से प्रभावित हो करके बस वो देखते रहे तो भी जीवन सफल नहीं हो पाता है विद्वानों की सुननी है और यजनशील लोगों को देखना है ये दोनों करके क्या होगा तो अगले नकली पंक्ति में कहा आगे हमें क्या करना है ऐसा होके तो स्थिर तुष्टुवान सह स्थिर अंगों से जब हमने सुना और जाना जब हमने देखा और जाना तो निश्चय हो जाता है हमें हमारे अंदर स्थिरता आ जाती है निश्चलता आ जाती है ऐसे स्थिर होकर के और अब हम उस परमात्मा की स्तुति ठीक ढंग से कर पाएंगे तो स्थिर ही रंगई स्थिर होकर के ये शरीर भी स्थिर होकर के परमात्मा की स्तुति करनी है और आंतरिक रूप से भी स्थिर होकर के परमात्मा की स्तुति करनी है स्थिर रंगई स्तुष्टुमान सह स्तुति करते हुए तनु भी इन शरीरों के माध्यम से व्यशे में प्राप्त करें क्या प्राप्त करें देव हितम जो देवताओं के लिए हितकर है जो देवों के योग्य है देव बनने के योग्य है ऐसी आयु को हम प्राप्त करें दो तरह से अर्थ हो सकते हैं एक तो हम ऐसी आयु को प्राप्त करें जो देवताओं के लिए हितकर हो हम देवताओं के लिए कल्याणकारी बन जाएं और एक हमारा जीवन देव देवों जैसी आयु वाला बन जाए हमारा जीवन देवों जैसा बन जाए ऐसी आयु हम प्राप्त करें हमारा जीवन ऐसा हो जाए आज भी जो हम समाज में देखते हैं सुनते हैं उसमें इंद्रियों की दृष्टि से श्रवण इंद्रिय हमारी सबसे अधिक कार्यशील रहती है नेत्र बंद हो तो भी हम सुनते हैं और जानते रहते हैं उसको पहले कहा और उसके बाद में नेत्र ये भी एक प्रबल जान इंद्रिय है इससे भी हम प्राय हर समय कुछ ना कुछ जानते रहते हैं जो संचार क्रांति हुई संपर्क क्रांति हुई इसमें भी पहले ध्वनि का प्रयोग किया गया हम दूरभाष को सुनते हैं। रेडियो ट्रांजिस्टर आए जिसमें हम सुनते थे अब तो उसमें और विकास होकर के उसके साथ साथ चक्षुग्राह्य रूप भी जुड़ गया दूरदर्शन आ गया दूरभाष भी ऐसे आ गए जिसमें दूसरे सामने वाले व्यक्ति का चित्र भी आ जाता है बातचीत करते समय उसका चित्र और ध्वनि दोनों आते हैं। लेकिन फिर भी ध्वनि इसमें प्रबल है ध्वनि का उपयोग हम अधिक करते हैं इसलिए यहाँ पहले भद्रम करने भी श्रृणुया देवा फिर कहा भद्रम पशे म अक्षर यजत्र और स्थिर स्तुष्टुवान् तनुभि वेशे मही देवित यदा महर्षि ने यहां पर मंत्र की व्याख्या परमात्मा परक और विद्वान परक दोनों तरह से की है इन्होंने दो दो संबोधन दिए हैं पहला वाला संबोधन है हे देवेश्वर ये परमात्मा के लिए है और दूसरा देव विद्वानों, ये विद्वानों मनुष्यों के लिए है इसी तरह से यजतरा को खोला हे यजनीश्वर ये परमात्मा के लिए है और हे यज्ञ कर्तारो मनुष्यों के लिए है और महर्षि ने आखिर जो दो बातें लिखी जिनसे हम लोग स्थिरता से आपकी स्तुति और आपकी आज्ञा का अनुष्ठान सदा करें इसको भी हम दो भागों में बांट सकते हैं एक भाग में भी बंट सकती है स्तुति और आज्ञा का अनुष्ठान ये दोनों बातें परमात्मा पर भी घटती हैं परमात्मा के प्रति भी घटती हैं और मनुष्यों के प्रति विद्वानों के प्रति भी घटती हैं लेकिन इसको हम अलग अलग भी कर सकते हैं कि परमात्मा की हम स्तुति और विद्वानों की आज्ञा का अनुष्ठान करें ये सब हम कर सकते हैं तो आर्यों के लिए मनुष्यों के लिए देव बनने का एक मार्ग इसमें बताया गया कई बार हमें मन में चिंता होती है कि हम क्या करें श्रेष्ठ बने क्या करें कि हम देव बने तो यदि हम ये नियंत्रण रख लें हम भद्र ही सुने और भद्र ही देखें और इससे स्थिर हो करके परमात्मा की और विद्वानों की स्तुति करते रहें तो देवताओं के लिए हित कर आयु हमें प्राप्त हो ही जाएगी हम देवत्व के मार्ग पर चल ही पड़ेंगे समाज में भद्र और अभद्र दोनों हैं हमें भद्रों तक पहुंचना है हम भद्र लोगों के बीच में रहें देवों के बीच में रहें तो भद्र सुनेंगे और हम अच्छे कर्म करने वाले यजन करने वाले लोगों समाज का परोपकार करने वाले लोगों के बीच में रहेंगे वहां पहुंच जाएंगे तो वहां पर हम भद्र ही भद्र देखेंगे वहां हम अच्छा ही अच्छा देखेंगे हमें अपनी स्थिति इन लोगों तक पहुंचानी है यह हमारा पहला कर्तव्य है ऐसे लोगों के बीच में रहते हुए हम भद्र सुनेंगे और भद्र देखेंगे और ये अगर हमारा चल पड़ा लंबे समय तक तो हम मन में स्थिरता को ला करके इन कर्मों की विद्या की स्तुति करने लग जाएंगे परमात्मा की स्तुति करने लग जाएंगे क्योंकि हम उनके गुणों को जानेंगे तो स्तुति निकलेगी और स्तुति निकलेगी तो हम वैसे बनते चले जाएंगे और इस तरह हम देवत्व को प्राप्त करेंगे मंत्र में एक व्यवहारिक दृष्टिकोण देते हुए और इंद्रियों से संबंधित विषय देते हुए ये बात रखी गई हम आर्य इस प्रकार का जीवन बना सकें ऐसी कामना करते हुए प्रभु का स्मरण करेंगे So oh.